नमः लोक चैत्यातीत नम नमः भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रणित उपदेश के भगवान शंकर इसमें के सिद्धांतों को लेकर की कुछ विशेष बात नहीं है, केवल हमको अपने दिशा में यदि तीव्र है तो कैसे हम जीवन मुक्ति के आनंद ले सकते हैं उसी के उपाय के रूप में भगवान जो है बार बार आत्मा चिंतन दृष्टिकोण से आत्मा को देखा कि कि ध्यान रखना है आप इसमें को रहे में जो एक शब्द आया हुआ है मुमुख सूचे सदा स्मृत यदि संचार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान को अपने स्वरूप को हमेशा चिंतन करें मुख सूचे सदा स्मृत और अच्छु का आदि शास्त्रोक्तम सबाध्जुक्त तीनों काल में कोई संबंध नहीं है यही जो है शास्त्रीय कर्म आदि करना और भगवान के चरण में उनके मन लगाना यही अंतकरण शुद्धि के लिए हेतु बनता है परंतु चिंतन चिंतन चिंतन को छोड़कर यदि भगवत भगवत कर पाएंगे उससे भी अंतकरण शुद्ध हो जाते है। से ही। क्योंकि बाह्य क्रिया से मानसिक क्रिया का प्रभाव अधिक है यदि आप बाहरी कोई पूजा पर्च आज करते हैं उसमें जितना मन में आसर पड़ता है परंतु तो यदि आप मानसिक पूजन करते हैं केवल बाहरी कोई वस्तु तो नहीं आपके ने से में मन से जो, जो, जो लाभ है पांच अग्नि के चिंतन के फलस्वरूप ब्रह्म इसी प्रकार जो है मुझ में कोई विक्षेप नहीं है इसीलिए मेरे को समाधि का भी आवश्यकता नहीं है मन विक्षिप का भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मन ही नहीं है मन के साथ मेरे क्या बुद्धि के साथ संबंध छूट जाए तो आप ऐसे ही नित्य मुक्त हो ले सकते हैं इसीलिए मैं दिन रात ये आयु क्षय होता जा रहा है ये सब जो है शरीर का है आत्मा का कुछ नहीं है आत्मा काल से भी परे है आत्मा जो है किसी की विक्रिया से परे है आत्म में ना ध्यान है, है।, तो है। भी भी जन्म मृत्यु से रहू मैंटलिटी रियल ने मेरा स्वरूप है इस प्रकार से बार बार चिंतन करना ही जो है मनुष्य को जो है मुक्ति की ओर ले जाता है और संसार बंधन से छुड़ा देता है कहास्त जितना मूर्त द्रव्य है समस्त मूर्त द्रव्यों से मैं रही थे आकाश के रहते हुए भी किसी कोई आकाश के अंदर भी इसी मेरा भी मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है मैं सर्वथा ब्रह्म व्यापक हूं मैं भेद रहित व्यापक हूँ भेद रहित व्यापक तो, यहाँ तक कर लिए थे आत्मा आत्मा भेदो एकस्य तथा सीताराम जी आपके पास ये पुस्तक में क्या लिखा है हेलो क्या अन्न ये जो महात्मा उसके बाद क्या लिखे पुस्तक है आपके पास कोई महात्मा सतमे थी सत आत्मे थी आपका पास तो राम मिशन है ये ऑनलाइन पुस्तक है मेरे पास में तो मोबाइल में अच्छा मेरे पास मेरे पास रामकृष्ण मिशन का है उसमें यही लिखा है महाराज ठीक मेरे पास तो रामकृष्ण मिशन स्वत्मा जिस प्रकार से एक का तथा प्रकार से जे आकाश अलग अलग बर्तन में अलग अलग प्रकार के आकार होने के कारण आकाश भी अलग अलग प्रकार की दिखाई पड़ते तो है तो आकाश में वास्तविक कोई भेद नहीं है माम स्व आत्मे थी भेद एकस्त सु एक विकल्पित तो तो, मतलब बड़े छोटे ऐसा दिखाई पड़ते हैं इसी प्रकार जे तथा जो मैं स्वरूपभूत आत्मा हूँ इसमें मेरा आत्मा तुम्हारे आत्मा इस प्रकार जो विकल्प है वो उपाधि भेद से लगता है उपाधि भेद से देवतात्मा जीवात्मा पशु आत्मा ये सब जो आत्मा कही ना उपाधि के कारण ऐसा अलग अलग नाम जैसा तो तो तो मेरा जो आत्मा यही स्वाभाविक आत्मा है इसमें कोई भेद नहीं है परंतु इसमें जो है भेद जो है आकाश की तरह जैसे आकाश एक होते हुए भी बर्तन की भिन्न भिन्नता के कारण अथवा उपाधि की भिन्नता के कारण घटाकाश पटाकाश महाकाश फिर जितना जितना घर को हमने बेडरूम, रूम, सब तो जो, जो है एक है एक दीवार से थोड़ा घेर करके अलग अलग आकाश का नाम हो जाता है इसी प्रकार से मैं भी एक ही हूँ असंग हूँ व्यापक हूँ परंतु क्या होता है की अलग अलग उपाधि से अलग अलग नाम पर जाता है उपाधि में भिन्नता है आत्मा में भिन्नता नहीं है यही चीज जो है बार बार इसी को चिंतन करना है बार बार इसी को समझना है भेद कहाँ पे है ये विवेक हो जाए तो बस तब समस्या समाधान हो गया भेद विकार विक्रिया अनुभव कहाँ पे है इस प्रकार जो भेद है उपाधि में उपाधि में विकार होता है और उपाधि के अनुभव करने वाला भी कोई कार्य है जो है शांक से लेना ये शांक दर्शन और नए वैश्चिक दर्शन थे हाँ ये लोग जो है मुक्ति की जो है कंसेप्ट लेकर के उनका अलग अलग मत है शांक दर्शन बोलते हैं कि उनका तो प्रतिज्ञा है कारिका में आत्यंतिक दुख निवृत्ति है सुख सुख स्वरूप नहीं मानते केवल तो प्रकृति के साथ पुरुष का वियोग का अनुभव हो जाए फल तो क्या हो जाएगा कि वो जो दुख का अभाव हो जाएगा बुद्धि के साथ आदात्मता छोड़ देंगे तो दुख का अभाव हो जाएगा और यही मुक्ति का स्थिति है ये शांखोवादी का सिद्धांत है और न्याय वैशासिक दर्शन क्या बोलते हैं उनका जो है कि आ, आ, मुक्ति में जो आनंद का अनुभव होता है वो विषय आनंद है बुद्धि के वियोग से ही होता है प्रकृति पुरुष के जो भिन्नता है उसका जो विवेक हो जाए उस विवेक से प्रकृति प्रकृति का क्या होता है पुरुष को पर कुछ असर नहीं कर पाता और पुरुष तो उदासी की स्थिति परंतु वेदांत तो बोलता है आनंद ये तो आनंद से भरपूर रहता है व्यापकता में पूर्णतम तो जो गई बुमा तत्म आनंदमय स्थिति है ये परंतु शंकर दर्शन इस प्रकार आनंद की अनुभूति को अपने जीवन मुक्त अवस्था में नहीं माना और वैशेक दर्शन बोलते हैं आतंक दुख निवृत्ति मोक्ष है आनंद की प्राप्ति ज्ञान तो नाश होता है, है राग का का नाश हो जाता है और राग दिशा दोष का नाश हो जाते प्रवृत्ति बंद हो जाता है हमारा प्रवृत्ति राग देश से ही होता है तो प्रवृत्ति बंद हो जाएगा तो जन्म का नाश हो जाएगा और जन्म का नाश होगा तो दुख का नाश हो जाएगा इस प्रकार का अत्यंत दुख का नाश हो जाना यही मुक्ति है।, है।, है, है तब ये उदासीन भाव का पुस्तक है ये जो है मुक्ति स्थिति है इस प्रकार से दोनों दर्शनों में जो कथन किया हुआ है वेदांत तो बोलते हैं विज्ञान और आनंद विज्ञान मतलब चेतन और वो फुल एंड इट आनंदम प्रकार हमारी आत्मा में कोई भेद नहीं है है आकाश की तरह मैं हूं। पर तो क्या होता है कि उपाधि के भेद के कारण उसमें भिन्नता की प्रती मात्र होती है आत्मा में वास्तविक तो भिन्नता नहीं है आगे बोलते हैं भेद तथा गति कुछ देखिये भेद अभेद दोनों ही नहीं बोला जाता है क्योंकि अकेले में बोलेगा कौन तथा एक है कि अनेक है ये भी नहीं बोला जाता है भेद है कि अभेद है एक है कि अनेक है एक तो मतलब तो तो मतलब बोला भी नहीं जाता आत्मा के लिए भेद अभेद शरीर को लेकर के बोला जाता है अनेक जो है शरीर को लेकर के अनेक होता है आत्मा कहता नहीं एक अनेक दोनों शब्द प्रयोग नहीं होता ज्ञान ज्ञाता आत्मा ज्ञाता अन्न संघ है और गतिगनता करने, करने, करने जो प्राप्त करने वाला और प्राप्त करने जो वस्तु ये मुझ अकेले में ये कहाँ से भेद आएगा वही एक अकेला मुझ में पूर्ण व्यापक मुझ में ये सब भेद कहाँ से आएगा इस मुझ में कुछ भी नहीं है मैं एक हूँ ज्ञान मैं, मैं है कि है। है, है, है, प्राप्त करने, करने की प्रोसेस नथिंग त्रिपुटी कुछ भी नहीं है कुछ भी इसके सही सही इस, इस, इस मैं रही तू सर्वथा रही तू परंतु अज्ञान से हम अपने विषय कल्पित कर लेते हैं कि मैं परिचिन हूँ मुझसे भिन्न ये वस्तु स्वर्ग ब्रह्म लोग ये सब है साधन के द्वारा मैं व्यापक शुद्ध चेतन मात्र कोई भी वस्तु संसार में मेरे साथ प्राप्त तो नहीं है और कोई भी वस्तु मूरे जीवन धारण के लिए आत्मा के लिए उपयोगी नहीं है जीवन धारण के लिए शरीर की उपयोगी है भगवान उसके, उसके लिए, करने से लिए जो ने विधान किया हुआ है वही होना है उससे इधर उधर तो तो निश्चिस्ट बैठे रह गया निश्चिष्ट बैठे रहने के लिए नहीं बोला गया आपको चेष्टा वही करना है कि हमारी मनुष्य जीवन की सफलता कैसे हो वर्तमान में और कोई बाहरी चेष्ट नहीं करते थे बस भगवान ने मनुष्य जीवन दिया इस मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति कैसे हो जाए भगवत प्राप्ति कैसे हो जाए उसी को लेकर ही जो है विचार करते हुए अपने स्वरूप का चिंतन करते रहे कई बार भगवान और चिंतन संसार में तत्व से बाहर संसार में कोई पारमार्थिक नहीं है बस शुद्ध आत्मा स्वरूप ही एकमात्र कल्याणकारी तत्व तो इसी में जो है इस ऐसी कोई नहीं उसी को चिंतन करना है मुझ में कोई भेद भी नहीं है कोई नहीं होता एक है कि नाना है इस शब्द भी नहीं होता ज्ञान है कि गंतव्य गण जाने वाला है कि गति है की गंतव्य कुछ नहीं है मुझमें कहीं गण जाने की जगह ही नहीं है मैं व्यापक हूँ कोई जानने जो कोई मैं अकेला जानने जो कोई वस्तु ही नहीं है जानने का उपकरण भी नहीं है मैं अकेला हूँ इसलिए भेद कहां से आएगा भेद भी नहीं है अभेद भी, भी नहीं है इस प्रकार बार बार पूर्वक पूर्वको विचार करने पर अपने स्वरूप यही हो जाता है समस्या है यदि मैं व्यापक हूँ तो मेरा करके कुछ रह ही नहीं जाएगा यदि अपनी व्यापकता के प्रति हमारे ध्यान जाएगी तो मेरा नाम के कोई वस्तु रह ही नहीं जाएगा मैं तो सर्वथा ही असंगा फिर आगे बोल रहे न चादेय अभी जत सदा मुक्तस्तथा शुद्ध सदा नमी ही ना ना अभिकारी जतो ही हम सदा बुद्ध मुक्त तथा तथा सदा मुक्त शुद्ध सदा गुणोदुद्ध गुणद्वय न मैं मेरे, मेरे लिए त्याग करने जो देखिए राग देश रहित होने के लिए उपाय है जहाँ से देश होता है वहां से मन हटने की इच्छा करते हैं जहाँ पे प्रीति होती है वहां पे जाने की इच्छा होती है परंतु मेरे को तो कहीं जाने की जगह है नहीं तो अच्छा है बुरा है सब में तो मैं बैठता हूँ सभी को सत्ता स्पूर्ति में ही प्रदान किया हुआ हूँ तो जब सभी में सत्ता स्पूर्ति प्रदान करने वाला मैं हूँ तो मुझ में मेरे लिए कुछ त्याज भी नहीं है कुछ ग्रहणीय नहीं राग देश की तहत ये चीज को संसार में बंधन की है राग देश के लिए प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति के लिए फिर शरीर होते हैं और शरीर के लिए फिर हम दुख प्राप्त करते हैं तो ये अज्ञान के नाश होने पर क्या होता है राग देश कम हो जाता है राग देश कम होने पर प्रवृत्ति भी कम होता है और प्रवृत्ति नहीं होने पर फिर जन्म नहीं होता जन्म नहीं होता तो सुख दुख भी कहां से होते अत्यंतिक जो है हो जाती है इस प्रकार से न में वस्तु भी नहीं है और कुछ करने नहीं। करना, करना चाहेगा तो इस प्रकार बेकार होगा तो क्या हो जाएगा मैं अनित वस्तु ये बेकार मुझ में नहीं है त्याल शरीर अथवा सूक्ष्म शरीर कुछ विचार कर कैसे चिंतन करते हैं और वही उनके प्रवृत्ति के निहित होती है परंतु आत्मा में आत्मा पूर्ण व्यापक है सभी में अनुशुत है इसलिए आत्मा के लिए कोई हे भी नहीं है कोई त्यज भी नहीं है कुछ नहीं कर सकते हैं है, है, सभी के अंदर रहते हुए भी असंग उसमें कोई हानि भी नहीं है इसलिए आप बोलते है नियम तो तो न, न उपाधेय नहीं थे आत्मा जहाँ पे केनो पुनिषद में अन्न देवता था और विदिता मतलब मैं जो है कि विद्युत वस्तु से भी भिन्न हूँ अविद्युत वस्तु से भी मैं भिन्न हूँ इस प्रकार से वहां पर विद्युत मतलब जो जाने जो वस्तु होते हैं तो वो अहेय और अनुपाधेय यहाँ पे आकर के मतलब भी नहीं है ग्रहणियों भी नहीं है विद्युत वस्तु परिच्छि होते हैं परिच्छि वस्तु भिकारी होते हैं भिकारी वस्तु नाशवान होते हैं और नाशवान वस्तु हम नहीं चाहते हम तो स्थिर चुप हैं तो नाशवान वस्तु हे होता है परंतु आत्मा विदित नहीं है नहीं है। समझ में आया? विदित वस्तु हम नहीं चाहते हम तो परमानेंट आनंद चाहते हैं इसीलिए आत्मा इससे भिन्न है और जो है आ, आ, आत्मा ग्रहण ग्रहण ही होगा ग्रहण करने से भी परिच्छि होगा वस्तु वस्तु होगा होगा, होगा होगा, होगा होगा, तो तो तो तो फिर परिच्छि परिच्छि भी नहीं आए आदेत्व भी नहीं आए हे आदेत्व आत्म से भिन्न वस्तु में होता है गृहनीय तैजतत्व और आदयत्व मतलब ग्रहणीयत्व ये जो है रिजेक्शन और एक्सेप्ट दोनों ही आत्मा में नहीं होता आत्मा को हम रिजेक्ट भी नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि आत्मा जो है सर्वथा क्रिया भी, भी नहीं कर सकता हूँ अपने में अपने का कुछ क्रिया नहीं होता तो फल तो क्या हो गया ये बुद्धि ने सब बना रखा जैसे बुद्धि के साथ आध्यात्मता छूट जाए ये सब हे उपाध्य बुद्धि अच्छा बुरा बुद्धि मन की है और तद अनुकूल प्राप्ति की इच्छा ये भी मां बुद्धि का अहंकार भी है और क्रिया करना वो भी अहंकार है।, है सब शरीर में है तो है आत्मा है किसी भी अवस्था में किसी और काल में नहीं है इसलिए बोलते हैं न में आद्यम मेरे लिए ना कुछ ग्रहणीय है ना कुछ त्याज है अभिकारी जो ही अहम क्योंकि ग्रहण अथवा करने में आपके अंदर विकार होगा विकार होगा और मैं अभिकारी अभिकारी अंदर कोई विकार नहीं ग्रहण और त्याग की इच्छा होने से ही विकार होगा पहले मानसिक विकार फिर शारीरिक विकार किसी भी वस्तु के ना त्याग की इच्छा हो ग्रहण की इच्छा जैसा होता है देखते जाओ तुम्हारे साथ और क्योंकि किसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है कोई कुछ ग्रहण भी नहीं कर सक त्याग भी नहीं कर सकते हमेशा शुद्ध हूँ हमेशा हूँ और मैं हमेशा मुक्त बंधन के समय अगुण मैं गुण से रहित हूँ वेद से रहित हूँ मेरे अंदर इसमें थोड़ा हमारा गड़बड़ जितना गुण हमारे अंदर हम आरोप कर रख उसको अच्छा मानते हैं वो हम रहे ये हम चाहते हैं और तो शास्त्र बोलते हैं जब तक गुण रहेगा तब तक तुम बंधन में रहोगे जब तक गुण की प्रति महिमा होगा तब तक बंधन ही होगा और ये गुण से ऊपर उठ जाना ही बंधन से है। तो गुण से जितना गुण हमने गुण आत्मा में नहीं है आत्मा गुणातीत है भगवदगीता में भगवान श्री कृष्ण बोले द्वितीय हत्या की पैंतालीस म्लोक त्रैगुण विषय अवेगा निस्त्रिगुण भार ये गुण जो है गुण के अंदर काम करना ये वैदिक का कर्म कांड जब तक चलता रहेगा तब तक इस गुण के अधीन होकर शरीर के सुण के अधीन तक ही हो, तो होगा होगा किंतु जो है ये आत्मा समस्त गुण से रहित है सर्वथा ही गुण और गुण से रहित है जो है इस आत्मभाव में हमेशा बैठना मैं नित्य हूँ मैं शुद्ध हूँ मैं बुद्ध हूँ मैं मुक्त मैं हमेशा रहने वाला जन्म मृत्यु मुझ में नहीं है मैं किसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं मैं सर्वथा असंघ हूँ हु। शुद्ध में मैं मित्त हूँ शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ मैं चेतन हूँ मैं समझता हूँ कि मैं हूँ इसीलिए ही मैं मुक्त तो भी हूँ मेरा अंदर बंधन कभी भी नहीं आया बंध बंधन कहाँ से आया बंधन बुद्धि के साथ आधात्मा करके बुद्धि क्रिया को अपना मान करके मैं बंधन में हूँ ऐसा प्रतिक्री होता परंतु बंधन आत्मा में नहीं है बंधन के आत्मा का कोई संबंध नहीं है बुद्धि के साथ संबंध रहते हैं सदा मुक्त तथा सदा मुक्त तथा अगुण्व देखिए भगवान भाष्य क्योंकि एक ही चीज बोलते बोलते थक नहीं रहे हैं और कितना उत्साह के साथ भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से उसको समझाने का कोशिश करता है देखो हमेशा ये विचार करो हमेशा ये मुमुक्षु मु यदि हो। मुक्त होना चाहते हो संसार तो अपनी इच्छा साक्षी भाव से भी छोड़ करके ग्रह असल ये दोनों से ऊपर उठ करके बस मैं हमेशा जो है शुद्ध व्यापक चित्र पूर्ण हूँ मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई विकार नहीं है विकार मन में है मैं मन के विकार का दृष्ट हूँ मेरे अंदर कोई बीमारी नहीं है बीमारी शरीर में है मैं शरीर की बीमार का बीमारी का का दर्शन बस से रह करके चाहे जितना हो सके तो तो तो भगवान कर ही देंगे मुक्त मत तब तक अपना मुक्त स्वरूप का अनुभव हो जाता है आत्मा न विदित्ता ऋषिर्षदेहस्थ ऋषिर्मुवो ध्रुवो भवदि विदित्ता मं सदेहस्थिर्मुक्म विद्दा सर्व समाह हमेशा जो है मन को इसी भाव में एकाग्र करके रख करके अपने को जानो अपने को जानो अपने को समझो मैं मनुष्य हूँ मैं पुरुष हूँ स्त्री हूँ मैं बुद्धिमान भी आपको छोड़ो एक छोटा बच्चा वो जो किसमें में लगता इस कल में होगा वो तो, वो बुद्ध हाय हेलो छोड़ो कृष्ण कृष्ण बोलो हाय हेलो छोड़ो कृष्ण कृष्ण बोलो वो जो है वो मतलब अभिप्राय यही है कि और अन्य संसार की बात को छोड़ करके भगवान की नामी हमारे जीवन में करनी है वही हमको करना पड़ेगा करना चाहिए इसलिए इस प्रकार से आत्मा सर्व्यापक पूर्ण असंग है सर्वदा आत्मनम आत्मा हमेशा देखो दूसरे तो को देखने का प्रयास मत करो सर्वम समय तो समस्त वस्तु से को उठा करके उस आत्मभाव मन को समाहित कर विविधता विविध तमाम अपने को मुझको अपने आप को अपने शरीर में रहते हुए भी शरीर से मैं मुक्त इस प्रकार जान करके मुक्त विषय मंत्र ऋषि वैदिक मंत्र को चरण करने वाले वैदिक वैदिक सिद्धांत को समझने वाले वेद्धांत को समझने वाले ऋषि तो हमेशा मुक्त तो ही रहता है उसका बंधन नहीं होता सुखना अच्छा गंध लेना स्वाद लेना ये सब मुझ में नहीं है शरीर इंद्रियो मन बुद्धि की इन व्यापारों को मैं देखने वाला हूँ और शरीर इंद्र मन बुद्धि की व्यापार से उन वस्तु के प्रति कहीं पे मन की प्रति प्रियता कहीं पे मन में अप्रियता हो होता है इससे राग बे उत्पन्न होता है मन में बुद्धि पुष्ट करता है सब को देखने वाला मैं इसको समझने वाला मैं हूँ मैं इनसे तो नहीं हूँ हमेशा रहित हूँ इसका साथ मेरा कभी संबंध नहीं सदा ही मैं मुक्त हूँ संबंध होना ही बंधन है संबंध होना ही बंधन है और संबंध रहित होना है संबंध रहित इसका मतलब इन संसार में किसी के बात नहीं करते परंतु शरीर के साथ व्यवहार होता है मेरे अंदर कोई व्यवहार नहीं रहता है समाहित करके इस प्रकार अपने को जान करके माम स्वेहस्तम विधित इस प्रकार आपने को अपने आप अपने को अपने शरीर में समझ करके ऋषि मुक्त निश्चित ही ऋषि वेदांतिका निश्चित मुक्त हो जाता है ध्रुव भगवान आशीर्वाद है कोई दया करके आपको देगा ये बात नहीं है वो आपको स्वरूप होकर हमेशा अपने विद्यमान है अभी भी विद्यमान है केवल इतना ही है सांसारिक वस्तु के प्रति प्रीति लगाओ हे उपाधेयत्व बुद्धि बस कुछ इसको छोड़ देना तो मुक्त हो तो तुम्हारे बंधन में कभी कोई प्रतिबंध आ ही नहीं सकता और ना बंधन कभी मुक्ति बंधन है ये भी नहीं है तो बंधन कभी भी नहीं आए तुम्हारे अंदर इसी को जानना समझ है अहंकार अश्वित परिच्छिन्न अहंकार अश्वित हे तो उपादय तो बुद्धि हमारे परिचिन प्रतिफलित अहंकार अश्वित हेत्व तो आदे तो बुद्धि मतलब यही हमारे यदि इससे मुक्त हो सकते हैं कि अपने समझ कर दे तो संसार कुछ नहीं है और जब ये जीते ही जी इस भाव का अनुभव कर देंगे फिर संसार में किसी वस्तु तो के प्रति के लगाव नहीं है तो जन्म भी नहीं होगा जन्म ही समाप्त हो भी जाएगा यही समाप्त हो जाएगा क्योंकि ये संचित कर्म जो है जो हमको दिखाई दे है वो जो है ज्ञान आदमी से जल जाता है इसलिए वो अभी काम नहीं कर पाएगा केवल मात्र जो जो है कर्म कर तक तक तक है। तो मैं कभी करता ही नहीं कोई क्रिया मुक्त में है ही नहीं हे तो मुद्दे संभव होगा ही इसलिए निश्चित ही मुक्ति अनिवार्य है एक ही जन्म में मुक्ति अनिवार्य है मुक्ति जो है कोई प्रतिबंधक नहीं है मुक्ति में घटन तो करने का कोशिश करते हैं परंतु बुद्धि हमेशा मुक्ति के आनंद ले सकते इस प्रकार से कृत कृत्य सिद्ध जोगी ब्राह्मण अन्नता हा भे कृतकृत सिद्ध योगी ब्रह्मेवा अन्नता हात्मत्य सिदी ब्राह्मेे अन्नथा हा भवे विद्यमान की वस्तु की तिरस्कार कर देना ही उसका आनंद होता है एक कोई व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति आपके घर में आए हुए है उसको आप अनदेखा करके उससे कुछ नहीं बोले उसको अपमानना करना होता है उसको मारने के समान होता है किसी सम्मानित व्यक्ति को घर में बुला करके आप उसको यदि हम अनदेखा करते है तो उसका आत्मघात सीधे अपमानजनक होता है उससे को तो लगता है कि मैं मर जाता तो आश्चर्य अच्छा तो नहीं आता ऐसा होता है इसी प्रकार विद्वान भगवान हमेशा हमेशा में जो है, कारक में बैठे हुआ है। उस आत्मा को जो बोलते हैं है। अच्छा जे के आत्महानोजना ऐसा असुरज नाम लोग अंधे नोजना ये जो है भोग संबंधित लोग में हमको बार बार जाना पड़ेगा और वही दिखाई नहीं पड़ते हमें हर वस्तु दिखाई पड़ता है वस्तु के प्रति रात बन जाते हैं और जिसके निमित्त से वस्तु दिखाई दे रहा है जिस लाइट से उस लाइट को अनदेखा कर देते हैं उसको मोलू ही नहीं देते नहीं, नहीं देते इसलिए हमें क्या कर? इसको आत्म इसी को आत्मा। आत्मा कहा गया शास्त्र में ये हो जाना एक व्यक्ति शुद्ध व्यक्ति आपके साथ बैठे हुए हैं परंतु जो है उसको हमने तिरस्कार कर दिया उसको हमने अनदेखा कर दिया यही जो है उसके आत्मा हो गए इसलिए आप बोलते हैं मतलब भगवान ने मनुष्य शरीर जिसके दिया था वो काम ने पूरा कर लिया जिस व्यक्ति और क्या हो जाएगा मतलब मुमुख शुक् से जीवन मुक्त को भाग ये सिद्धि है मुमुख सिद्धि है उससे जीवन मुक्त प्राप्त करेगा इस प्रकार जो जिसने जिसने को जोड़ लिया भगवान के साथ और वही ब्राह्मण है ब्रह्म जानाते थे ब्राह्मण ब्रह्म भाव प्राप्त होते ब्राह्मण ये शब्द उपनिषद तो तो में आया हुआ इसी को ब्राह्मण बोलते हैं मौनम चौनम च्राह्मण यही ब्राह्मण देखिए कृतकृत कृतकृत्यता भगवान ने जिसलिए मनुष्य शरीर दिए थे वो मनुष्य शरीर की उपयोगिता अपने पूरा कर दिया एक सिद्ध इसके फलस्वरूप क्या हो गया कि सफलता मनुष्य जीवन की सफलता प्राप्त हो गया जो कि मतलब उसने अपने को जोड़ लिया भगवान के साथ भगवान तो हमेशा जुड़ा हुआ है तो हम नहीं जोड़ पाए भगवान से भगवान तो अपने दृष्टि में हम लोगों से जुड़ा हुआ है परंतु हम अपने से भगवान को जोड़ भगवान के साथ अपने को जोड़ नहीं पाए परंतु जैसे तत्व तो साक्षात्कार होता है तब एक ही रह जाता है तब तो न भगवान अलग रहता है ना जीव अलग रहता है तब एक तत्व रह जाता है इस स्थिति को समझना यही ब्राह्मण ई एवं जो व्यक्ति इस प्रकार आत्म तत्व के विषय को ठीक से जान लेता है आत्म की तत्व को रियलिटी को जो ठीक से जान लेता है जय एवं वेद वेद अन्न अन्यथा ही आत्महा नहीं तो क्या होता है तो आत्मघाती कहा जाता है शास्त्रों तो आप, में उसको आत्मघाती कहा। मतलब अपने अपने आप को लगा करके संसार बंधन में मनुष्य शरीर दिए थे संसार बंधन से मुक्त होने के लिए और मनुष्य शरीर हम अपने बंधन में गांठ और अधिक लगा रहे और अधिक गांत लगा रहे हैं बंधन खोलना तो एक एक के है जो जो को और कर रहे ये हमारे बंधन होते हैं हैं गीता तो में बुद्धिमान कृतकृत भारत पंचोदश अध्याय और अठारह अध्याय में स्वबुद्धिमान मनुष्य से कर्म जितना मनुष्य शरीर से जितना कर्म करना था वो कर लिया कर्म एक से समझना देखिए बुद्धा बोल रहा है कृत्व नहीं बोल रहे हैं इसको करके ये नहीं इसलिए ये नहीं समझना कि बुद्धा शरीर खड़ैया हो गया परेशानी हो गया मैं क्या करूँ मैं तो कुछ कर नहीं सकता भगवान कुछ करने के लिए नहीं बोल रहे हैं भगवान बोलने विषय वस्तु को ठीक से समझना है आपको शरीर के साथ दादा की मता को छोड़ना है आपको करने के लिए नहीं बोल रहे मन से ही होता ही है मन बुढ़ा नहीं होता कभी उन्हें तो नया शरीर में जाकर फिर उछल खूद मचाने लगता है इसलिए यही से उसका जो है उछल किल बंद हो जाए इसी कृत्य था बस जितना करना था इस शरीर से भगवान को जानना था भगवान के साथ एक होना था ईश्वरी तो मेरा शुरू था इस प्रकार अनुभव यही मनुष्य जीवन के लक्ष्य है।, है इसी से है, यही शौ, जो मान स्वे तमो मता अनेक प्रकार की योगियों में जो श्रद्धा पूर्वक में श्रद्धा मतलब यही है कि एकत्र तो बुद्धि से मेरा भजन करते हैं वो मेरे साथ तो मतलब जितना जोड़ने मतलब में एक ही तो रहे। ये है। दो होता है तो तो तो जहाँ तो तो पे द्वैत बुद्ध अन्न सभी दर्शन द्वैतवादी है एक आत्मा भिन्न और कुछ है ही नहीं है इसलिए यहाँ पे जो है कि ये ये कोई दो दो गोस्तों को बांधने वाला जैसा बंधन नहीं है, एक आत्मा ही आत्मा है। कुछ आरोप कर रखा था बार बार शास्त्र, विचार करके, बोलो शास्त्र कर सुन करके अपने ऊपर जो अध्यारोप किया हुआ था वो चीज जाता आत्मा की नित्य प्रकाश आनंदमय प्रकाश छाया हमेशा अनुभव माने लगता है किसी को कृतकृत बोलते हैं और इसीलिए मनुष्य जीवन की सफलता है और इस प्रकार को संपादन करने वाला व्यक्ति को जोगी कहा जाता है और इस आने पर तब वो ब्राह्मण होता मनुष्य जीवन में सफल कर दिया भगवान से जुक्त तो हो गया और वही ब्राह्मण नाम से कहा जाता है ब्राह्मण देखिये ब्रह्मचारी अवस्थाएं बोलते हैं ब्रह्मी चरती थी ब्रह्मचारी ब्रह्म ब्रह्म इच्छा ब्राह्मण ब्राह्मण वेद को ले ले को लेकर लेकर परंतु उसको शब्द शब्द प्रयोग किया गया ज एवं वेद जो इस प्रकार जानता है समझता है तत्व ही आत्मा तत्व को रियलिटी को जो इस प्रकार समझते है वो जो है मनुष्य जीवन का सफल हो जाता है नहीं तो क्या होता है आत्मघाती पुरुष का आ जाता है भगवान ने इतना जीवन दिया और आत्म तत्व को तो जीवन जीवन से दुख छूटता ही नहीं है दुखी दुखी रहता है पूरा मनुष्य जीवन दुखी चाहिए दुख संयासीभ्य प्रवक्त्य शांति शिष्य बुद्धिना शिष्ट बुद्धिना देखिए क्या सौंदर सब्जी समय संभ्य प्रवक्त्य शांति शिष्ट शिष्टबुद्धिना दोनों के एक साथ बोल रहे हैं यही जो है वेद की अर्थ यही वेद की संपूर्ण वेद की तात्पर्य निश्चित है ये उदितो, में मेरे दरा कहा गया समासेना मया उदित में कथित तो संक्षेप में मेरे द्वारा यहाँ पे कह दिया गया कि तुम समस्त इंद्रियो सूर्य शरीर से रहित हो और इंद्रिय और आपस में अनंत आश्रम ही रहते हैं काम करते हैं तो है। ये जो है वेद की अभिप्रेत अर्थ इसको परम पुरुष अर्थ दिलाना जीव को समासेन माया उदित इसी को मेरे द्वारा संक्षेप में कह दिया दिया गया, दिया गया। तो ये है, सब के पास अभी तो शांति है।, है और कौन बोलेगा शिष्ट बुद्धि नाम शिष्ट मतलब टीचर मतलब के अंदर शिष्टता मर्यादा जो अपने आप अनुशासित है अनुशासित जीवन है अनुशासित अनुभव से से किया हुआ है। इस शिष्ट अच्छे के दारा, जो परंपरा से जाना जिसको हुआ जिसको समझा हुआ विशिष्ट बुद्धि व्यक्ति अथवा शिष्ट बुद्धि अनुशासित व्यक्ति है जिसका मतलब शास्त्र ने जिस प्रकार से विधान किया उस प्रकार से जाना उस प्रकार से समझा उसी प्रकार जीवन में अपना रहे इस प्रकार अनुभव करने वाले व्यक्ति के द्वारा शिष्ट बुद्धि ना शांतिव्य शिष्ट बुद्धि ना संसिभ्य प्रवक्त्य दो सेंटेंस बना सकते हैं इससे शिष्ट बुद्धि मतलब अनुशासित बुद्धि हो गया जिसका इस प्रकार व्यक्ति के बोलने के लिए मैं शरीर से रहित हूँ परंतु क्रिया जब होगा तब तो बुद्धि चाहिए इसीलिए शिष्ट बुद्धि ना अनुशासित बुद्धि व्यक्ति शिष्ट बुद्धि ना शिष्ट बुद्धि है मतलब इंटेलेक्ट जिसका, तो जिसका शास्त्र जिस प्रकार से बताया करते हुए जिनकी बुद्धि शुद्ध तो शांति जिसका समित पुरुष के प्रति प्रवक्त्य बोलना चाहिए बोलना चाहिए ठीक इसी प्रकार शिष्ट बुद्धि ना संसिभ्य जो चतुर्थी बहुवचन दिखाई दे रहा है उनकी के प्रति बोलना चाहिए से रहित हो नहीं। शना, शना, इस को। जाना, इसको बोलते। रही जाना ही सन्यास है और ऐसा युक्त तो रहना ही जो है बंधन है जो इस प्रकार सन्यासी के जो हमने आपको समझाया ये चीज फिर मैं इंद्रियों से रहू मैं स्थूल शरीर से रहू इनके साथ में मेरा संबंध नहीं।, नहीं है, है। असंग हूँ मैं अकड़ता हूं मैं अवकता हूँ इस प्रकार से जो है बार बार ये विचार करते हुए जब कभी भी मन में कुछ बेकार उठे अरे मन बेकार उठे मुझ में नहीं आए तेरे बिकार को मैं देख रहा हूँ मेरा पत्थर आए तू बस मन अलग हो जाएगा तो निश्चित इस समासेन संक्षिप्त रूप से मेरे द्वारा आ गया है के इसको केन्यासियों को बोलना चाहिए वासना मुक्त व्यक्ति इसको ठीक से समझ पाएगा बड़ी आश्चर्य की मत है हम मन को समाहित करना चाहते ध्यान करना चाहते और वही राग नहीं है ध्यान हो ही नहीं सकता क्योंकि सभी दोनों हमारे भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि क्या दिखाया? कि अभ्यास संसार से शरीर से बहिराग्य नहीं होगा और मन शांत हो जाएगा ये हो नहीं सकता ये मन हो नहीं सकता और बहिराग का मतलब यही है कि ममत मैं और ममक तो बुद्धिता यही सबसे बड़ा शरीर में और मेरे सत्सम शरीर के सत्संग बंधन मेरा इस बुद्धि के त्याग हो जाए सबसे यही सबसे बड़ा संन्यास है, है। अन्य तो तो तो तो क्या चिंता क्या करना आत्मा का किसी वस्तु का आवश्यकता नहीं इस प्रकार से वेद में जिस तत्व को विस्तार से समझाया उसके भगवान भाषा का जो है संक्षेप में आप लोगों के लिए कहा गया ये समझेंगे कौन किसके में कौन कहेगा कहेगा कहेगा शिष्ट वाला और वाला व्यक्ति किसको ऊपर जो वाले है मतलब से मुक्त जो व्यक्ति उस व्यक्ति को कहेगा और ऐसा मुक्त होने का लक्षण क्या है लक्षण नहीं है शांत होता है मन भटकता नहीं है सम्मित होता है ऐसा मुक्त होने से ही क्षम से होना सहज हो जाता है कि ये जोना नहीं है तो भी नहीं है, तो भी ही शांत रहते शांति शिष्ट बुद्धि ना क्योंकि हो गया मतलब तो इंद्रियो से रहित मैं शरीर से रहित इंद्रियो से रहित यहाँ पे कथन कर लिया गया इसके बाद आएगा कि ये स्वप्न और स्मृति इसको लेकर के विचार करेंगे कल से शुरू करेंगे देखते हैं और आज कितना तारीख हो गया आज हो गया 16 तारीख और नौ है यहां दिन है यहाँ पे तो उसमें तो दिन छुट्टी होगा फिर तो मेरा फिर थोड़ा ट्रेवल होगा तो कुछ समय पार्ट चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा मैं पता नहीं सकता मैं पूछने का बाद ही बताऊंगा वहां से हाँ से पच्चीस को निकलूंगा। अच्छा निकलूंगा पच्चीस से निकल के यहाँ से मेक्सिको मेक्सिको मेक्सिको जाना जाना है तो। अच्छा, जाना है। दस का है अच्छा में दिन का कार्यक्रम पे भगवदगीता के द्वाद्रद्धा और वैदिक दस शांति मंदिर और एक छोटा सा भगवान बंद भी करना अभिप्राय है बाकी भगवान की इच्छा क्या करा है अच्छा अब यहां पे कहां चल रहा था भी शतकम। भी जी है शिवार्चन, में 83 जीदना एवं अंतिम जो है भगवत शरणागति भगवत ही जो मनुष्य जीवन जो है मुक्ति की आनंद ले सकते हैं इसीलिए विवेक पूर्वक बैराग आ जाने के बाद भगवत चिंतन में मन को लगाना है को इतना, इतना सारे के उपाय बताया वो तुमको छोड़कर चले जाए खराब हो जाए कोई वस्तु संसार तो को में स्त्री पुत्र परिवहन मकान दुकान सबके स्थिति है तो अच्छा है बुद्धिपूर्वक यदि मन से को पहले ही त्याग कर देते हैं तो वो हमारे लिए दुख के लिए है वो हमारे दुख के लिए लिए लिए के के तो नहीं नहीं हो। इस चीज़ को समझना है, और सभी व्यक्ति को यह ध्यान रखना है हम संसार सागर से उस पार दुख से पार जाना चाहता है तो दुख से पार कौन जाना चाहते हैं जो यहाँ पे जल की राख हो जाएगा वो जाएगा तो उससे भिन्न कोई तत्व है जो जाएगा दुख से पार इस प्रकार जब जिसको हम प्राप्त करना चाहते तो हैं वहां भी हमें चाहिए। से हमें हो आ जाता है, तो बंधन नहीं रह जाएगा तो बंधन जी मना चातम चौवन हुनाश्च बंध फलताम जाता गुण गैर बिना बलवान हमारा मन में जितना भी इच्छा होती थे अधिकतर इच्छा हमारा मन में ही सब है उन लय प्राप्त पूरा नहीं हो पाता जो जो मन में जब बहुत काम करूंगा सोचा था बस थोड़ा ही बहुत हो पाया बाकी नहीं हो पाया अब जो है जितना हमारे अंदर गुण था कोई ग्राही मिला ही नहीं मेरे को हमारे गुण की जो है प्रशंसा करे गुण ऐसे ही नष्ट हो गया परन्तु तो सामने दिखाई दे रहा है बुद्धा हो गया बुढ़ापा आ गया सामने दिखाई दे रहा है कि संसार को नाश करने वाले जमराज सामने डंडा लेकर दिखाए सहसा अब भी पै बलवान काल कालात्मक जो देवता बलवान है तो संचार को नाश कर अक्षमी किसी को क्षमा नहीं करता जो इस स्थिति को प्राप्त हो गया तब हमको ये क्षमता तो हमको समझ में आया कि एकमात्र भगवान शंकर की चरणी जो है कि शंभू पदम निर्भयम शंभू का पद ही निर्भय पद है इसलिए उनकी शरणागति करना चाहिए इसके बिना दूसरा कोई रास्ता नहीं है इतना देर में जाके सबको समझ में जब समझ में आए कम से कम उसी को ही उसी में ही के लगाए अब यहाँ भी भिन्नता फिर वो हो सकता है क्या कि कोई कहता है कि विष्णु कोई ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुर्गा काली शिव कितने सारे देवता है किसमें मन लगा क्या बोलते उसको लेकर के चिंतन मत करो जहाँ तुमको तुम्हारा मन लगता है उसी को पकड़ो वो सभी किया जहाँ तुम्हारा मन लगता है उसी को जय अद आत्मा रूप में चिंतन करो तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुर्गा काली सरस्वती जो अब वह चलते हैं किसी एक अवलंबन को लेकर के कुछ में, इन में में कोई भेद नहीं है क्योंकि ये भगवान जो है साधक की रुचि के अनुसार ही अपने को अनेक रूप में में करते के उसके मन बैठने के लिए अपने को ऐसा रूप बनाया इसीलिए जो रूप आपको अच्छा लग रहा उसी रूप का अवलंबन करके भगवान को स्म करे इसलिए आप बोलते हैं महेश्वरे वगता जनार्दने व जगदंतरात्मे नहेश्वरे वगता मधीश्वरे जनार्दने वगदंतरात्मे न वस्तु भेद प्रतिप्रतिरस्ति में तथा भक्ति तरुेेन्ुशेखरे तथा भक्ति तरुणेन्दुशेखरे महेशरे वगता जनादने वा, वा जगदंतरात्मे न वस्तु भेद प्रतिपत्तिरस्ति मे तथा भक्ति तरुेंदुशेखरे चाहे शिव जी हो चाहे भगवान विष्णु हो चाहे ब्रह्मा हो इसमें वास्तविक तत्व भेद तो नहीं है महेश्वर जो जगत के पति महेश्वर भगवान की जगतांतरात्म ने जिन सब के अंदर विद्यमान रहकर जग को पालन करते हैं तीन काम है ना सृष्टि स्थिति और प्रलय चाहे जो स्थिति काल में रक्षा करता है चाहे जो सृष्टि करते हैं जो महान ईश्वर है इसमें विष्णु थे मेरा वस्तु भेद प्रतिपत्ति न में ये अलग वस्तु है ये मैं नहीं मानता ये सब एक ही वस्तु है फिर भी तथा मन जो है उसके अंदर एक ही है, तो मन जो है वो जटा जोधारी भस्मी भूत जटा में चंद्रमा इस मूर्ति को मन ध्यन करते इस मूर्ति को मन लग है इसलिए मैं उसमें भगवान शिव के भजन करता हूँ ये वर्ण कहना चाहते है कि तथापि क्या होता है, है अपने अनुसंधान करता रहता हूँ इसलिए जो जानता हूँ कि संसार में कि तत्व तो एक ही है समस्त देवी देवताओं में एक ही तत्व विद्यमान तो है फिर भी हमारे मन जो है मेरी मन जो है क्या है शिव जी के रूप के प्रति आकृष्ट उसको थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए मैं का चिंतन करता इसीलिए महेश्वर शिव जो समस्त जगत के समस्त जगत जिसके अधिन में जनार्दन अथवा जनार्दन भगवान विष्णु क्योंकि सृष्टि स्थिति लय ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सृष्टि करते हैं ब्रह्म स्थिति करते हैं भगवान विष्णु प्रणय करते भगवान महेश्वर शिव जी तो इसलिए पे जो है कि जो के पूरा को चलाने वाले हैं और जिसकी जटा में सुंदर चंद्रमा के टुकड़ा लगा हुआ है तो इस मूर्ति को धन करते वो मेरा अच्छा लग है वो हमारे स्वाभाविक रूप से वो अच्छा वही मेरे को भी पे जाता है, को अच्छा लगता इस से, बैठ जाता है उसी मूर्ति को अपने मन में हमेशा धारण करके और बाकी कोई इसमें भिन्नता नहीं है तो उस चिंतन से क्या हो जाएगा हमेशा आत्मचिंतन नहीं हो रहेगा वहां पे देखे आपको लगेगा की जो है शास्त्र में तो भगवान बोल रहे हैं कि आत्म चिंतन करो और यहाँ पे बोल रहे हैं शिव जी की ध्यान करते हैं कोई नहीं है जो आत्मा है वही शिव यदि हम मन स्थिर कर पाएंगे तो उनके कृपा से वो अपने सगुन साकार को हटा करके निर्गुणी लगा कर उनकी जिम्मेदारी है यदि अपने अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव को हमेशा समझ में आता है नहीं आता है कोई भी कोई बात नहीं है तो जो जिस मूर्ति को अच्छा लगता है उसी के अंदर ही मन को समाहित करने का कोशिश करें और समाहित मन पर तो को को तो समाज से जो है अभिव्यक्त होता है जो अपनी भाव उसको अभिव्यक्त करे सूरत पुी ने सुखाशीना क्षांध्निषुरजनीषु दुश्चरिता भवा भोगुद्विघन शिव शिव शिव्य वचस कदा जामतबहुलबाष्पाफुदशा स्र स्वाजोस्ना धवलितले का पुीने सुखासी नाता ध्वनिषु रजनीषु तुच्छरितुस्चरिता भवा भोगा विघ्न शिव शिव शिव तुच्छ बचस कदा जाश्रम्युबाष्पाकुदशा में हो रहा था भगवान ऐसा क्या हो जाएगा किसी एक मतलब दुश्चरित्र तो भगवान भगवान गंगा जी के नदी जहाँ पे बह रहे शिव जी के जरा से निकला हुआ उसके कुछ एक कह पे बैठ करके शुद्ध चंद्रमा की प्रकाश में बैठ करके सुख असी फिर क्या हो गया भव की दुख भगवान और शरीर मत दो और शरीर मत तो बस जो है संसार बंधन से मुक्त कर इस प्रकार से उद्विघन होकर शिव शिव शिव, शिव इस प्रकार हे भगवान ए कल्याण करिए महाशिव अवधार करे महाशिव तो बंदन से निकाल से बार बार से इस इस प्रकार प्रकार उच्च आवाज अकेला जो जो जो है है है अपने में रह अंतर अंदर से के कारण जो है जो है प्रेमाश्रु बोली अथवा अकुलता के आंसू से भरा हुआ मैं स्थिति को प्राप्त तो करूंगा मैं स्थिति को प्राप्त तो करूंगा तो क्या कब मेरे को स्थिति होगा कि मैं इसी नदी तट में अकेला बैठ करके करके सारा आवाज आवाज आवाज आवाज शांत हो गया अंदर से से आ रहा है शीवा, शीवा, शीवा, शीवा। उसी के साथ मिला करके हम भी से बोल रहे हैं कि भगवान मेरा कोई संसार बंधन से मुक्त बहुत हो गया संसार को खूब देख लिया अब संसार बंधन से मुक्त हो इस प्रकार से भव भोग उद्विघन भव भूख से विरक्त होकर के और उसमें नहीं चाहिए शिव शिव शिव इतने उच्च पचो अब जोर जोर से आवाज करके भगवान भगवान भगवान रक्षा करो भगवान को कब प्राप्त करूंगा अंतर्गत बहु बा अंदर से जो है आंसू आते हुए भगवान प्राप्ति के लिए आकुलता की आंसू व्याकुलता की आंसू अंदर से आते हुए मैं जोर जोर से शिव शिव शिव ऐसा करके बोलता रहूंगा तो कोई एक सुंदर नदी तट में बैठकर बैठ कर प्रसन्नता को दिखाने के लिए विशेषण दिया हुआ है प्रसन्न मन के, नहीं। के साथ भगवत प्राप्ति की आकुलता के अस्तु को लेकर के भगवान भगवान भगवान ऐसा चिंतन ऐसा भाव को लेकर के मैं स्थिति को मैं कब कर प्राप्त तो करूंगा तो ये अभिप्राय ग्रंथ करके स्थिति को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ कब प्राप्त करूंगा यह भी है। जालो। जो उज्जवल प्रकाशित चंद्रका चंद्रमा की प्रकाश और किसी नदी के तट में स्थान अपना आसन जो बनाया था वहां पे बैठ करके बस आप भवरोग जो है ना भव भोग यहाँ पे भवभोग जो नित्य और दीर्घ रोग रहे उससे उद्विघन होकर के अब इस बीमारी में नहीं पड़ना है बस शिव शिव शिव इतने आकुलता के फल स्वरूप एक बाष्पारी मतलब आ, आ, आ, जिसको बोलते हैं हम लोग जो उस आशु मेरा मनसरी आंख से निकलते लग जाए निकालने लग जाए और मैं भगवान के चिंतन में मतलब मन जो है एक हो जाए इस भाव को मैं प्राप्त प्राप तो कर सकता संसार की भोग से ऊपर उठकर इस भाव को प्राप्त तो करना यही हमारे एक काम है इसको मैं कैसे प्राप्त तो कर सकता हूँ इस अभिप्राय से बोल रहे ठीक है आज यही पे रखेंगे पूर्णमद पूर्णमीद पूर्णादस्य पूर्णस्दा पूर्णमेवशिष्य ओम शातिशा